नारायण नारायण आज का विषय है हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें वस्तुतः कुछ न करना हम कुछ करते हैं या हमें कुछ करना है ऐसा न लगना ही परमार्थ है देह और मन को निरंतर चुलबुल करने की आदत हो गई है देह को शांति से बैठने के लिए कहना कठिन है किंतु उससे भी अधिक कठिन है मन को स्थिर रखना और देह से कोई कर्म करते हुए मन को शांत और स्थिर रखना सबसे अधिक मुश्किल है वस्तुतः मन को स्वास्थ्य चाहिए किंतु स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए साधन चाहिए प्रयत्न करना आवश्यक होता है। मन अस्वस्थ तीन कारणों से होता है एक अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई बात घटना दो अपने पूर्व कर्म जो भले भूरे होते हैं उनका स्मरण होना और तीन कल की चिंता करना यदि हर कोई चाहेगा कि सब कुछ अपनी इच्छा के अनुकूल हो तो सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार कैसे होगा तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ बातें होंगी ही अतः स्वास्थ्य न बिगड़े इसीलिए अपनी इच्छा को ही मिटाए फलानी बात मुझे मिले बुद्धि ही न रखे लालच छोड़ दें, लोगों से अपेक्षा छोड़ दे जो कुछ होता है वह प्रभु राम की इच्छा से हुआ ऐसा कहें हर बात प्रभु राम ने की ऐसा कहने का अर्थ है भगवान के अनुसंधान में नित्य रहना हमारा अहंकार सचमुच कितना गहरा पहुंचा होता है जरा सोचो सामने दिखाई देने वाली बातों की तरफ से साफ आंखें मूंदकर हम अपने दोषों का खप्पर बिना दिक्कत किसी दूसरे पर फोड़ने के लिए तैयार होते हैं ऐसा हम कहते हैं की फलाने की संगति से हमारा लड़का बिगड़ गया वास्तव में हम ऐसा क्यों कहते हैं इसलिए कि हमारा लड़का ही खराब है यह हमसे कहा नहीं जाता यह कहने में हमें शर्म आती है इसीलिए हम दूसरे के लड़के को बुरा कहते हैं जब हमारा खुद का लड़का हमारे देखते देखते संगति से इतना बिगड़ जाता है तो हम गहराई से सोचें कि संगति का असर कितना जबरदस्त होता होगा संगति का असर यदि इतना होता होगा तो फिर संत की संगति में रहते हुए हम में सुधार क्यों नहीं दिखाई देता फिर संत की संगति में हमें निश्चित सुधारना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता तो फिर रुकावट कहा होती है इसका कारण यह है कि असल में हम अपने को सुधारने का प्रयत्न ही नहीं करते हम वास्तव में सब जानते हैं किन्तु प्रयत्न करना नहीं चाहते वासना के जाल से बाहर निकलने का प्रयत्न ही नहीं करते अतः हम वासनाओं में ही जन्म लेते हैं और वासनाओं में ही हमारा अंत होता है अब इसके लिए एक ही निश्चित उपाय है और वह है भगवान को अनन्या भाव से शरण जाना प्रभु राम तुम्हारे बिना मेरी वासनाओं के जाल से मुक्तता नहीं तुम रखोगे उसी में मैं प्रसन्नता से रहूँगा तुम से मेरा प्रेम हो ऐसी लगन और तडपन से हम प्रभु से कहें और निरंतर उसी का नाम हृदय में रखें तब वह उदार प्रभु तुम पर अवश्य कृपा करेंगे विश्वास रखो नारायण नारायण